सरकार रेडियो पर बाल चौपाल कार्यक्रम सुन रहे सभी नन्हे मुन्ने साथियों को अमिताभ अंकल का प्यार भरा सलाम अमिताभ अंकल यानी पटना बिहार से अमिताभ कुमार दास बच्चों इस कार्यक्रम में हर हफ्ते मैं आपको किसी नामी घुमक्कड़ की कहानी सुनाता हूँ इसके पहले मैं आपको इब्न इबूता मार्को पोलो वास्को डागामा चार्ल्स डारविन सिंधबाद जहाजी जैसे घुमक्कड़ो की कहानियाँ सुना चुका हूँ आज जिस घुमक्कड़ की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा उसने 2300 वर्ष पहले भारत में घुमक्कड़ी की थी और उसका नाम है मेगास्थनीज। बच्चों यूरोप में एक छोटा सा देश है जिसे हिंदी में यूनान कहते हैं और इंग्लिश में ग्रीस कहते हैं यूनान की सभ्यता संस्कृति बहुत प्राचीन है मेगास्थनीज इसी यूनान का रहने वाला था उसका जन्म हुआ था 350 ईसा पूर्व में 350 थ्री में बीसी का मतलब हुआ बिफोर यानी जीसस ईसा मसीह के के जन्म के 350 साल पहले मेगास्निस का जन्म हुआ था और उनकी मौत हुई 290 नाइन्टी बीसी में इस तरह मेगास्तिस की जिंदगी कुल 60 वर्ष की रही मेगास्निस एक यूनानी सामंत सेल्युकस निकेटर के एक ऊंचे अधिकारी थे सन 305 BC में में निकेटर ने मगध मगध साम्राज्य साम्राज्य पर हमला कर दिया। उन दिनों मगध एम्पायर भारत में सबसे बड़ा था और उस पर चंद्रगुप्त की हुकूमत थी। निकेटर और चंद्रगुप्त की सेनाओं में जब जंग छिड़ी तो सेल्युकस को हार का सामना करना पड़ा इसके बाद सेल्युकस और चंद्रगुप्त के बीच समझौता हुआ संधि हुई और उस समझौते के तहत सेल्यूकस ने मेगास्थनीज़ मेगास्थनीज़ को चंद्रगुप्त के दरबार में अपना दूत बनाकर बनाकर भेजा, बना भेजा। तो इस तरह यूनान का मगध घुमकड़ी की, की और भारत की सभी चीजों को उसने बहुत बारीकी से देखा इसके बाद मेगास्नीज ने यूनानी भाषा में ग्रीक लैंग्वेज में एक किताब लिखी जिसका नाम है इंडिका ये एक मोटी किताब थी और इसके चार खंड थे इंडिका में मेगास्नीज ने मौर्य भारत का विस्तार से वर्णन किया है मेगा ने पाटलिपुत्र शहर के बारे में लिखा है कि एक शानदार शहर था और गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ था उसने लिखा है की पाटलिपुत्र के ज्यादातर मकान लकड़ी के हुआ करते थे मेगा ने लिखा है कि पाटलिपुत्र की लंबाई साढ़े नौ मील की थी और चौड़ाई पौने दो मील की ने इंडिका में लिखा है कि भारत का समाज सात वर्गों में बटा हुआ था इसमें सबसे बड़ा वर्ग किसानों का था इसके अलावा व्यापारी थे शिकारी थे सैनिक थे मंत्री थे सभाद थे मंत्रियों और सभासदों यादि दरबारियों की तादाद सबसे कम थी लेकिन ये सबसे शक्तिशाली वर्ग था मेगास्निव ने यह भी लिखा है कि भारत में कुल अट्ठावन नदियां बहती थी 58 और इनमें सबसे मशहूर नदियां थीं गंगा नदी और सिंधु नदी बच्चों सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस रिवर कहते हैं और इंडस रिवर का ज्यादातर हिस्सा आजकल पाकिस्तान में बहता है मेगा ने भारत के पशु पक्षियों में भी बहुत दिलचस्पी दिखाई उसे सबसे ज्यादा दिलचस्पी हाथी में दिखी और मेगास्निव ने हाथी की काफी तारीफ की संभवतः यूनान में हाथी नहीं पाए जाते थे और इसलिए को ये बिल्कुल नया जानवर दिखा पक्षियों में को सबसे दिलचस्प पक्षी तोता दिखा क्योंकि तो आदमी की आवाज की हु बहु नकल कर लेता था ने भारत के बारे में लिखा है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे यहाँ के लोग खुशहाल थे और उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं थी मेगा ने ये भी लिखा है की भारत में गुलामी प्रथा नहीं थी यहाँ गुलामों की खरीद बिक्री नहीं होती थी संभवतः मेगा के यूनान में ग्रीस में उन दिनों गुलामी प्रथा का चलन था और गुलामों की खरीद बिक्री हुआ करती थी इसलिए को देखकर आश्चर्य हुआ कि भारत में गुलाम मंडियों में खरीदे बेचे नहीं जाते हैं मेगास्नी ने दक्षिण भारत के पांडे राजाओं का भी वर्णन किया है मेगास्नी खुद दक्षिण भारत के केरल प्रांत गया केरल को उसने इंडिका में चेरमे लिखा है और केरल पहुँचने वाला मेगास्नी पहला बाहरी व्यक्ति बना उसके पहले बाहरी दुनिया को केरल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। ने कुल 9 भारत में बिताए बच्चों मेगा की किताब थी इंडिका। अब ये किताब गुम हो चुकी है यानी कहीं उपलब्ध नहीं है इंडिका के बारे में हमें जानकारिया दूसरे इतिहासकारों की किताबों से मिलती है क्योंकि तो मेगा के बाद के बहुत सारे यूनानी इतिहासकारों ने इंडिका का अध्ययन किया और उन इतिहासकारों ने अपनी किताबों में इंडिका की जानकारियाँ लिखी हैं। ये बड़े बड़े इतिहासकार थे प्लूटार्क, सौ जस्टिन। सन 1846 में 1846 में एक विद्वान ने अलग अलग किताबों में मेगा के जो उदाहरण थे उनको संकलित करके एक नई किताब प्रकाशित की और उसका नाम रखा मेगा इंडिका इस किताब को तुम पढ़ सकते हो तो बच्चों ये थी यूनान के घुमक्कड़ मेगा की कहानी मेगा भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री माना जाता है और कुछ लोग उसे भारतीय इतिहास का पिता भी मानते हैं अगले हफ्ते फिर किसी घुमक्कड़ की दास्तान लेकर मैं हाजिर हूँ तब तक अमिताभ अंकल को बाय बाय बोल दो अलविदा